आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए संस्कार के बढ़ते चरण इस कवि सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है बिलवाड़ा की पुण्य नगरी में एक विशेष शिक्षिका की रिटायरमेंट उत्सव की खुशी में ये काव्य सम्मेलन का और बोझ का आयोजन किया गया था व्यास परिवार की ओर से भाइए दोस्तों संस्कार के बढ़ते चरण इस कवि सम्मेलन में विशेष निमंत्रण पर कुछ खास कवि वो भी दिग्गज जैसे वाह वाह क्या बात है और भारत के मुंबई के ख्याति नामा कवि जो बहुत ही पॉपुलर जैसे कि शांति तूफान आजाद शत्रु प्रहलाद पारिक दिनेश व्यास और राजस्थान की आवाज़ खटला राजस्थानी और काव्य के फंकार श्री राजेंद्र व्यास जी जिनके संकल्प से इस कार्यक्रम को एक नया रूप मिला तो आइये मैं सीधे आपको ले चलता हूं कवि सम्मेलन में तो स्वागत की घड़ी काव्य पाठ से पहले होता है तो वहीं से शुरू करते हैं ओम त्रिवेदी इसके संयोजक हैं और शुरू राजेंद्र व्यास करेंगे फिर ओम त्रिवेदी ही मंच को पूरा संभालेंगे तो चलिए कवि सम्मेलन बिलवाड़ा में संस्कार के बढ़ते चरण संस्कार के बढ़ते चरण आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट पर ये खास कार्यक्रम सुनते रहो मुस्कुराते रहो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में सट दर्शन बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है मुझे ऐसा लग रहा पूरा अंतरिक्ष आज नीचे आ गया है ये नक्षत्र व्यास परिवार के मेरी आदरणीय मेरी भाभी मेरी माँ नर्मदा देवी जी और मेरी बहन प्रेम देवी यहाँ बैठी है मेरे ससुर साहब मोहनलाल जी एडवोकेट मेरी आदरणीय माँ शांता जी जहां बिराजी हो सच कहता हूं वैकुंठ में ही बदल जाता मैं जानबूझ के कुंभ में नहीं गया मुझे पता था कि संपूर्ण कुंभ मुझे दर्शन देने के लिए यहां उपस्थित होगा और आप तो बहुत ऊंची पदवी के हैं इसलिए इस देश के छह नागा साधु मैंने आमंत्रित किए ये यज्ञ में पहले नहाएंगे आप जैसे जनों को ऑडियंस में ऐसी शानदार उपस्थितियां आपको मैं परिचय तो नहीं दूंगा माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से भाई रमेश भैया भी हमारे बीच आए हैं इसका पूरा डायरेक्ट रिकॉर्डिंग अभी मधुबन रेडियो 90.4 एफएम पर हो रहा है और इसका सीडी बनेगा वो मैं समझता हूं हमारी व्यास परिवार की ओर से आपको गिफ्ट मिलेगा माउंट आबू ने एक हजार बनाने का मुझे आशीष दिया है वो आप सब तक पहुंचेगी मैं सोचता हूं पूरे विश्व में ये डेली कास्ट होगा मैं कभी हो का परिचय तो नहीं दूंगा भयोम तिवारी एक ऐसी शख्सियत है जो सबका परिचय देगी मैं घर का हूं मैं कम बोलूंगा जज्बे शौके शहादत का क्या कीजिए हमने तो हथेली पे सर ले लिया मरने से आखिर कहाँ तक डरे कातिलों के मोहल्ले में घर ले, ले। जिस माहौल में आप जीते हैं ना वहाँ से निकल के आज वैकुंठ पे आ गए मेरी आदरणीय देवरिया बालाजी माँ यहाँ कुंभ में पधार चुकी है आपको उनका परिचय दूँगे पैंतालीस साल से बिना अन्न जल के रहती है जिस शख्सियत के पास मुझे चालीस वर्ष रहने का सौभाग्य मिला डॉक्टर डीएल कास्ट जैसे जी पी साहब जैसे सुधीर श्रोता जिस कायनात में हो मेरे जिया साहब नाम शंकर जी श्रोतरी जिन्होंने मेरी सारी कविताओं का बचपन से आसाद आस्वादन किया वे भी उपस्थित है मैं बिना किसी परिचय के मैं कवियों का अभिनंदन केवल माल्यार्पण से मेरी तरफ से उनका परिचय तो देश के प्रख्यात संयोजक ओम तिवारी ही देंगे ये मेरा फील्ड नहीं है मैं सबसे पहले हमारे मंच पर वरिष्ठ जिनको वाह वाह पे और बरसों से हम लोग जिनको सुनते थे भाई शशिकर खटका राजस्थानी से आग्रह करूंगा और मैं सबसे पहले मेरे जिया साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आके खटकर राजस्थानी जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करें आइए वेलकम मैं किसी कवि की अभिव्यक्ति परिचय के लिए नहीं दे रहा हूँ ये काम मैंने निवेदन किया भाई ओम ही करेंगे मैं केवल माल्यार्पण के लिए आइए दूसरे क्रम में मैं मेरे पापा जी एडवोकेट मोहन जी वकील साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे बॉम्बे से भाई शांति तूफान जो एक देश का बहुत ख्यात नामक हस्ताक्षर है उसका माल्यार्पण कर स्वागत करे इएगा यह है हमारे संस्कारों का केंद्र मधुबन रेडियो ने जब मुझे पूछा कि इस प्रायोजित प्रोग्राम का शीर्षक क्या रखेंगे तो मैंने किसी बैनर और फ्लैग्स पर ये नाम नहीं दिया आपके दिलों पर अंकित करता हूं संस्कार के बढ़ते चरण इसका इस का नाम है एक बार अगर आपको पसंद आ गया हो संस्कार के बढ़ते चरण रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका इसी क्रम में मैं मेरे भतीजे आनंद व्यास को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे दीपक तारीख का अभिनंदन करें अब गति बढ़ जाएगी अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दीपक के प्रधान बहुत प्यारे से दोस्त दीपक खारीवाल से वे आए और हमारे अजात शत्रु का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। भाई दीपक खारीवाल इसी क्रम में भाई ओम तिवारी के अभिनंदन के लिए मैं हमारे जेपी पारिक साहब से निवेदन करूंगा कि वे आकर के हमारे ओम तिवारी का अभिनंदन करें क्रम आ रहा है बहुत जल्दी लोक जीवन से कौन वाकिफ नहीं है लोक जीवन से मेरे बहुत प्रिय भाई कैलाश त्रिवेदी से निवेदन करूंगा कि वे आए और प्रहलाद पारी का अभिनंदन करें हो गया सबका हो, सब हो गया दो मिनट में और हो गया हाँ दो मिनट के लिए एक स्मृति चिन्ह आना वो भाग्यशाली बच्ची है मेरे घर की जो मेरी अर्धांगनी को सेवा सेवानिवृत्त करने के लिए अवतरित हुई है और स्वीटी जो आज इस कार्यक्रम का आगाज करेगी अपनी सरस्वती वंदना से वो बिटिया है जिसने दीपक की मम्मी को प्रथम सेवा करने का अवसर दिया स्वीटी से उस गंगोत्री की शुरुआत हुई और हरिद्वार तक अनाही तक पहुंची इस व्यास गंगा का आपके प्रांगण में मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आइएगा हम कवियों का एक श्रेष्ठ स्मृति चिन्ह से भी मैं सबसे पहले मेरे प्रिय दीपक से ही आग्रह करूंगा कि वे आए और शशिकर खटका जी को अपने स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच बाल कल्याण महिला समिति की अध्यक्षा मेरे परिवार की जिसका नाम पूरे राजस्थान में है डॉक्टर सुमन से निवेदन करूंगा कि वे आए और शांति तूफान को अपना स्मृति चिन्ह दे करके उन्हें अभिनंदित करे हमारे दीपक के ससुर साहब सूर्य प्रकाश जी साहब भी राजे हुए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आए और प्रहलाद पारी का इनका रायला से बड़ा गहरा संबंध है इस परिवार का कि जब भी मैं राय लेता हूं तो रायला वालों से ही लेता हूं डॉक्टर डीएल एल कास्ट, कास्ट साहब से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और मेरे प्यारे से गीतकार जिसको आज हजारों चैनल सुनते हैं अजात शत्रु उसके लिए आपका विशेष आमंत्रण है डॉक्टर डीएल कास्ट हमारे हमारे स्वीटी के ससुर साहब साहब अब मैं हमारे तीनों कमर एक व्यक्तित्व का अभिनंदन अकेला स्मृति चिन्ह उठे उठे मैं मेरे बड़े कंवर साहब उमाकांत जी राजकुमार जी और दिनेश जी से आग्रह करूंगा कि वे आए बल्कि चारों कंवर साहब आ जाए मेरे और दीपक पारी को मुझे क्षमा करें जल्दी से आए और मेरे इस बालक का अभिनंदन करें चारों एक साथ हमारे स्वीटी के ससुर साहब राधे श्याम जी जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमारे आज के संयोजक और सूत्रधार भाई ओम तिवारी के अभिनंदन के लिए प्रस्तुत हो जाएं। प्यार और सम्मान इतना आई जोशी साहब ओम तिवारी का अभिनंदन करेंगे हमारे जोशी साहब अमेठ से पता है आओ मेरा अभिनंदन किसी स्मृति चिन्ह से तो नहीं होगा पर डॉक्टर विनीत नाहरो कमला जी अगर यहां विराजे हो तो ये वो युग युगल पुरुष है युगल जोड़ा है जिसने मेरी कविताओं को फर्स्ट ईयर से ही चयन कर लिया कमला जी अगर काव्य संध्या में आती है तो समझो सतयुग शुरू हो गया इतना समय निकाल करके जब भी मैं घर जाता हूं डॉक्टर साहब को हंसाता हूं भाभी जी से भी बात करता हूं और ये इनसे मैं एक शेर कहता हूं मैं चाहूंगा दोनों आकर के मुझे आशीष दे मुझे न किसी माला की जरूरत है न मुझे किसी स्मृति चिन्ह की लेकिन अगर वे मंच तो मैं नीचे आ जाऊंगा डॉक्टर साहब इन्होंने अपने जमाने में ऊंचाइया हासिल करी होगी अब तो यह दोनों पुरुष ये युगल गहराइयों की ओर है मैं स्वयं प्रस्तुत हो जाता अब मैं ओम तिवारी को ये रथ सौंपता हूं और उसके लिए अभी इस फंक्शन से पहले दो तारीख को बॉम्बे में पिजारो कंपनी का नाम आपने शुरू सुना होगा जैतून के तेल बनाने की वर्ल्ड लेवल की पहली उनके मैनेजिंग डायरेक्टर भाई ओम के बहुत निकट एक तारीख को मैं बॉम्बे था मुझे डर था उसके बाद कुंभ के कुछ आयोजन थे लेकिन हमने आजाद को कहा हम अपने घर में रहेंगे आजाद तुमको भी कुंभ छोड़ के और हमारे इस मान सरोवर में आना है आप सभी हस्तियों का मैं तय दिल से इस्तेबाल करता हूँ और अनाही के सम्मान में प्यार में एक नए संस्कार के बढ़ते चरण नाम से इस काव्य संध्या की शुरुआत के लिए मैं ओम तिवारी से निवेदन करता हूँ वे कवियों का परिचय भी देंगे और बिटिया हमारी स्वीटी को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करें भाई ओम तिवारी इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे तालिया बजा करके इस शख्स को आप भरपूर आनंद दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यास साहब मेरे आदर्श मैंने मंच जीने के सलीके सीखे देश और देश के बाहर की यात्राएं करी आज आपके बीच मैं कोई गंभीर व्यक्ति नहीं हूं गंभीर कविता भी नहीं पढ़ता हूं हास्य व्यंग का आदमी हूं मस्ती बांटता हूं मस्ती लेता हूं मस्ती में जीता हूं मस्ती में जीने देता हूं दोस्तों आइए कार्यक्रम की शुरुआत करूं हमारे आदरणीय व्यास जी ने जो ये अनुष्ठान किया इसकी आहुति में आज आप लोग पधारे मुझे नाज है देश के ऐसे ख्यात नाम व्यक्तित्व राजस्थान सरकार के अहम पार्ट राजस्थान सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व भी यहां उपस्थित है मैं आदरणीय गोवर्धन जी पारी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं जिन्होंने राजस्थान सरकार के अंदर रहते हुए तमाम मित्रों को तमाम रिश्तेदारों को मैंने एक व्यक्ति देखा दोस्तों मैंने जिला कलेक्टर के बारे में भी सुना मैंने मुख्यमंत्री तक भी सुना प्रधानमंत्री तक भी सुना हर व्यक्ति को यह कहते हुए सुना कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने जाना है मेरे मित्र भाई कैलाश त्रिवेदी यहां बैठे हुए हैं सुशील सुशीलियां बैठे हुए हैं आदरणीय डॉक्टर और सौभाग्य की बात है मेरे जी शर्मा भी हुए। जो पहली बार मुझसे मुखातिब मंच के ऊपर हो रहे हैं हमारे समदन जी भी यहां बैठे हुए हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं पारिक साहब भिलवाड़ा को आप पर नाज है मैं आपका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में देता हूं। हमने कई व्यक्तियों को सैकड़ों व्यक्तियों को हजारों व्यक्तियों को लाखों व्यक्तियों को साल भर में कहते हुए सुना मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है हजारों व्यक्तियों को कहते हुए सुना मुझे, मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है मेरे दफ्तर के अंदर मैं नगर विकास न्यास में काम करता हूं महीने भर में हजारों व्यक्तियों लाखों व्यक्तियों से सुनते हैं से मिलना है लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता कोई ये नहीं कहता डॉक्टर टीना कुमार से मिलना है कोई ये नहीं कहता मुझे वसुंधरा जी से मिलना है ये भिलवाड़ा का गौरव है दोस्तों मैं इसका उदाहरण राजस्थान में देता हूँ आपके दिल को छूने वाली बात हो तो तालियों से स्वागत करना गोवर्धन पारिक एक ऐसा अधिकारी है जिससे जो भी व्यक्ति मिलने जाता जो कहता मुझे पारिक साहब से मिलना है परशुराम केंशज को प्रणाम करता हूं मुझे घमंड होता है भाई बहलाद पारी को कहता हूं यार भाई साहब का व्यक्तित्वित्व तब चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों ये आदमी मूल स्वरूप खोता जा रहा है डॉक्टर साहब ये पीड़ा इस देश के लिए मुझे गुरुदेव कहते हैं ओम ये पंक्तियां अच्छी लगती है आदमी ये भूल जाता है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है अगर कोई वार्ड मेंबर बनता है सुशील भाई श्रोतरी वो चाहता है कि मुझे मेरे घर वाले भी पार्षद कहके पुकार पुकारे कोई जिला कलेक्टर बनता है तो वो चाहता है मेरे बीबी बच्चे भी मुझे कलेक्टर साहब पुकारे लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मैं पहले टीना कुमार हूं तब निवेदन करना चाहता हूं कि यह भूखंड भी खाली था ये भूखंड भी खाली था यह भवन बनने से पहले ये भूखंड भी खाली था यह भवन बनने से पहले और ये भवन भी खाली था अपनों के बसने से पहले यह भूखंड भी खाली था यह भवन बनने से पहले यह भवन भी खाली था अपनों के बसने से पहले और किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों यहां तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले यहां तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले मेरे सबसे अग्रज कवि मंच के शिरमोड़ कवि आज के काव्य शिखर काव्य कलश हमारे बीच उपस्थित हैं राजस्थान के शिक्षा विभाग में जिला लेवल के अधिकारी से सेवानिवृत्त होकर के ये मंच वही धन्य हुआ वही गौरवान्वित हुआ जहां राष्ट्रपति अवार्डेड शंकरलाल शर्मा द्वारा सम्मानित डॉक्टर खटका राजस्थानी हमारे बीच उपस्थित है राजस्थानी भाषा का बेताज भाषा जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें भाई आदरणीय खटका राजस्थानी एक देश का राजस्थान का गौरव मेवाड़ का गौरव राजस्थान का गौरव पूरे देश के अंदर मेवाड़ को गौरवान्वित करता रेखांकित करता है जब हाजिर जवाबी की बात चलती है किसी भी प्रकार की समस्या हो समाधान की बात कर चलती है तो देश के कवि सम्मेलन को समझने वाला हर श्रोता उसका इशारा जाता मेवाड़ की तरफ मेवाड़ शहर के मेवाड़ इलाके के अंदर मेवाड़ जोन में कसबा होता है निमाड़ा निमाड़ा से चलता है पूरे देश में यात्रा करने के बाद बंबई को अपनी कर्मस्थली समझता है और समाधान कवि के नाम से जाना जाता है व्यंग का आदित्य हस्ताक्षर पूरे देश में डूब मचाते हुए आज आपके हमारे बीच पारिवारिक कार्यक्रम में जोरदार तालियों से स्वागत करे भाई शांति तूफान जिलों की नगरी से कलकल -कल करती हुई वो आवाज मीठे पानी की लोरिया सुनाती हुई पूरे देश में पिछले कई दिनों से आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा देश के हर महानगर के अंदर अपने गीतों की धूम मचाता हुआ वो मुस्कुराता हुआ स्मार्ट सा शालीन सा चेहरा हमारे बीच गीतों का बेताज बाद भाई राव आजाद हमारे बीच उपस्थित जोरदार से स्वागत करें भाई राव आजाद एक भारी भरकम शरीर जिस तरह से देश की स्थिति परिस्थिति है उससे लगता नहीं कि ये इस देश का है लेकिन इस बात का कोई गैर नहीं इस बात से नकारा नहीं जाता कि इस देश का नहीं है लेकिन जैसी विधा को बढ़ता है लिखता है जैसे जीता है वैसे ही शरीर मेंटेन करके चलता है बहुत ही बेताज बाद शिक्षा विभाग में इतनी भागदौड़ की जिंदगी इतने तनाव के वातावरण में रहने के बावजूद अपनी कलम उठा के हास्य व्यंग्य की बात करता और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता देश का बेताज बादशाह भाई पहलाद पारिक हमारे बीच ऊपर जोरदार तालियों से स्वागत करें पहलाद पारीख एक स्मार्ट सा चेहरा और जो भिलवाड़ा से निकलता मेनाल की झरने की तरह बहता हुआ जोरदार आवाज करता हुआ किलकारी लेता हुआ पूरे देश को जगाने का प्रयास करता और हास्य की अद्वितीय बात करते हुए भिलवाड़ा से रूप रूप कराने का जो सास रखता है ऐसा बहुत कम समय में पूरे देश की यात्रा करने वाला कलमकार हमारे बीच मेरा छोटा भाई आदरणीय दीपक पारिक जोरदार ताले से स्वागत करें भाई दीपक पारिक मैं आपके अपने परिवार का एक छोटा सा अदनासा कलम का लड़का मैं दृष्टता कर रहा हूं इस सूत्रधार का परिचय तो मैं ही दू अगर इस बर्फी पर मेरा बरक लग जाएगा ना तुम दोनों ही जच जाएंगे <laughs> ओम के लिए चार पंक्तियां एक मुक्तक कहता हूं ये नए दौर का तूफान नजर आता है ओम क्या है ये नए दौर का तूफान नजर आता है जिसको देखो वो परेशान नजर आता है पास गैरत हो जिसे खुद पे भरोसा हो जिसे वो फकीरी में भी सुल्तान नजर आता है बहुत बार पूछते हैं आजाद, दीपक शांति तूफान इनसे मैं इस बच्चे के लिए कहता हूं अजात मुझे पूछता है सर आपके पास क्या है मैंने कहा मेरे पास ओम तिवारी है ऐसे ओम तिवारी का परिचय प्यारा सा अब मैं बीच में अनुपस्थित ही रहूँगा एक तरह से और मैं चाहूँगा सरस्वती वंदना से शीघ्र कर ये थी आज की मेरी टीम जो मैंने आपसे परिचय करवाया माँ शारदे की वीणा पाणी की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं इन दो पंक्तियों के साथ जब तक आप लोगों का हमें समर्थन मिलेगा हम आप लोगों के बराबर काव्य के अंदर डूबो करके और काव्य की यात्रा करवाएंगे दोस्तों दो पंक्तियों के माध्यम से हमारे अग्रज कवि कहते कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है सारी धरा भी साथ दे तो और बात है तुम जरा भी साथ दो तो और बात है सारी धरा भी साथ दे तो और बात, बात है तुम जरा भी साथ दो तो और बात है और चलने को तो एक पांव से भी चल रही है दुनिया मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात आइए दोस्तों मैं बिना किसी व्यावधान के माँ वीणा पाणी की वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय स्वीटी आए और माँ वीणा पाणी की वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज करें जोरदार तालियों से आदरणीय स्वीटी माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सरस्वती वंदना की शुरुआत करती हूँ भगवती भारती शारदे भगवती भारती शारदे जय कमले शुभ मंगल वरदे भगवती भारती शारद भगवती भार अच्छा सुत बहुत अच्छा मौत खूब शारद वीणा पानी रुचिर स्वर ललित वीणा पानी रुचिर स्वरलित जय विद्या विशारदेवती भारती भादे। शारदे भगवती भारती शारदे जय भारती जय भारती जय भारती, भारती, भारती शारदे बहुत बेहतरीन माँ वीणा पाणी की वंदना पूरा सदन जोरदार तालियों से बीटिया का स्वागत करें दोस्तों जंगल में मोर नाचा किसने देखा बाहर आप कितने ही बोले लेकिन अपनों के बीच में बोलना बहुत मुश्किल होता है बीटिया ने बहुत बेहतरीन माँ वीणा पाणी की वंदना मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं इस हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे वजनदार अगर कोई शब्द है हिंदुस्तान में पूरे विश्व में अगर कोई वजनदार शब्द है तो वो शब्द है मां मां से बड़ा कोई शब्द नहीं है जिसने मां को नहीं समझा उसने दुनिया में जन्म लेकर के एक तरह से बोझ बनकर के अपना जीवन निकाला दोस्तों मां को जिसने समझ लिया उसका जीवन सार्थक जिसने मां को नहीं समझा उसका जीना बेकार है दोस्तों मां कितनी परेशान होकर के भी अपने बच्चों का लालन पालन कर लेती चार पंक्तियां याद आती है दोस्तों की मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती मां की आशीष कभी टाली नहीं जाती और चार बेटों को पाल लेती है झाड़ू बर्तन पोचे करके चार बेटों को पाल लेती है झाड़ू पोचे बर्तन करके लेकिन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती लेकिन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं और माँ क्या कहना साहब आज तो मोबाइल चल गए मेरे बुजुर्ग पीढ़ी यहां बैठी हुई है अच्छी तरह से जानती है उस जमाने में भी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जैसे मोबाइल में तार नहीं होते उसके भी तार नहीं होता था मोबाइल आपको दिखता लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट दिखता नहीं था बिना तार और बिना दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बेटे की परेशानी का पता लगा लेती थी मां उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता था हिचकी जब मां को हिचकी आती तो वो अपने पति से बात करती कि बेटे से टेलीफोन या तार करके पता करना साइड परेशानी में है और जब पिता बात करके पता करता तो पता चलता बेटा चार दिन से विदेश में दफ्तर नहीं गया बुखार से परेशान है तीन दिन से खाना नहीं खाया वो होती है माँ हमारे अग्रज कवि कहते हैं साहब कि हम रोए प्रदेश में हम रोए प्रदेश में भीगा मां का प्यार हम रोए परदेश में भीगा का प्यार और दिल दिल ने से बात करी बिन चिट्ठी बिन तार ऐसा माँ का प्यार दोस्तों ऐसा माँ का प्यार नमस्कार श्रोताओं संस्कार के बढ़ते चरण इस कवि सम्मेलन का आगे का भाग कल आप इसी समय फिर सुनेंगे आपके चेहरे पर जो खुशी है उसे यू ही बरकरार रखें आगे के चरण में आपकी खुशी दुगना होने वाली है ये मेरी गारंटी है तो अब मुझे यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो